नहीं नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और मैं आपका स्वागत कर रहा हूं क्योंकि आप हमारे कार्यक्रम को नियमित रूप से सुन रहे हैं इसके लिए आपका आभार भी व्यक्त कर रहा हूं और सबसे पहले आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते मैंने अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा परिवर्तन किया था जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था वो परिवर्तन था कि मैंने कहा था कि मैं अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों के बारे में एक एक एपिसोड में या एक से अधिक एपिसोड्स में बात करूंगा। तो पिछले सप्ताह मैंने अपने जन्म वर्ष के एपिसोड के बारे में बात की थी मतलब सॉरी जन्म वर्ष के बारे में बात की थी तो उसको उसके संबंध में मुझे काफी दोस्तों ने अपनी अपनी सलाह दी और उनमें से अधिकांश का कहना यह था कि यह बात तो बिल्कुल सही है कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों के बारे में बात की जाए परंतु साथ ही उन वर्षों की भी चर्चा की जाए जो आपके जीवन में गुजरे हैं परंतु जो राष्ट्र या विश्व के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं तो साहब मैं अगले कार्यक्रमों में उन वर्षों का भी जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि मैं अगला एपिसोड जो इस वर्ष से संबंधित लाऊंगा वो होगा वर्ष उन्नीस सौ छप्पन का आ, क्यों है ये कारण इसका मैं जब आपके साथ बात करूंगा तो उसमें बताऊंगा मगर चलिए आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं अपने आ, उन लोगों के बारे में या कहना चाहिए उन यानफ्लुए के बारे में जो मुझ पर समय समय पर पड़े हैं और मैंने उन influences से क्या सीखा देखिए हम सभी के जीवन में कोई ना कोई प्रभाव डालने वाला व्यक्ति या अनेक व्यक्ति होते ही हैं अब सवाल ये है कि उन व्यक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर कितना स्थायी होता है अच्छा कभी-कभी होता ये है कि आपको वो प्रभाव भी याद रह जाता और उसके साथ ही वह व्यक्ति या घटना या घटना वो समय भी याद रह जाता है जिसने आपके ऊपर वो प्रभाव डाला तो मैं आज आपके साथ जो साझा करने जा रहा हूं ना वो ऐसी ही कुछ बातें हैं तो इसमें देखिए मैं क्रोनोलॉजिकली तो नहीं बात कर पाऊंगा कोशिश करूंगा मगर बात क्रोनोलॉजिकली नहीं कर पाऊंगा और ना ही अपने ऊपर पड़े सभी प्रभावों की बात कर पाऊंगा मगर हां मैं कुछ ऐसी घटनाओं और ऐसे व्यक्तियों या प्रभावों की चर्चा करूंगा जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत अधिक असर डाला है इसमें से सबसे पहला जो जो इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर है जो मुझे याद आता है वो है कि मैं शायद कक्षा दो में पढ़ा करता था और मेरे क्लास में एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था हमीद तो साहब हमीद और मैं बहुत पक्के दोस्त थे मतलब हम लोग टिफिन साथ खाते थे और खेलने भी स्कूल के मैदान में साथ ही जाते थे और सच बात तो यह है कि मुझे आज भी याद है कि कुछ लड़कियों से हम लोग की लड़ाई भी होती थी तो भी हम दोनों साथ मिलकर लड़ा करते थे मेरा घर उस स्कूल के पास था तो मुझको स्कूल से घर आने में शायद दो पांच मिनट लगते होंगे क्योंकि एक रिक्शे में बैठकर हम लोग जाया करते थे मगर हमीद का घर स्कूल से काफी दूर था तो उसको अपने घर जाने में काफी टाइम लगता था। यह बात क्यों है ये आपको बताऊंगा इसका कारण आपको बताऊंगा कि इसका इस घटना पर क्या प्रभाव है तो हुआ ये कि एक रोज शायद बारिश हो रही थी या बारिश होने वाली थी तो साहब हम तो स्कूल से निकले और घर पहुंच गए और उसके बाद बारिश हुई हो तो हम याद भी नहीं है मगर उस दिन हमीद साहब जो थे वो जब अपने घर पहुंचे उस समय तक बारिश हो चुकी थी और वो तरबतर हो गए और उसके बाद उनकी तबीयत बेख़राब हो गई तो मुझे याद है कि वो स्कूल शायद कई दिनों तक नहीं आए थे जब हमीद साहब स्कूल वापस आए ना तो कुछ बातचीत हुई होगी और हमीद साहब ने मुझसे यह कहा कि तुम तुम मेरे मेरे घर घर आओ क्योंकि अगर तुम मेरे घर नहीं आओगे तो तो अब इस तो के आगे उन्होंने बहुत ही खतरनाक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा तो मैं मौके दर मौके तुम्हें मारूंगा मतलब उनका कहने की बात यह थी कि वो मुझे मारने को तैयार थे अच्छा वजह क्या थी क्योंकि उनका कहना यह था कि तुम्हारा घर इतने पास क्यों है और मेरा घर इतने दूर क्यों है और तुम मेरे घर आओगे तो तुम्हें भी उतनी दूर चलना पड़ेगा ऐसा कुछ लॉजिक उनके मन में था या रहा होगा ऐसा मैं कह सकता हूँ तो खैर साहब उन्होंने धमकी यह दी कि अगर तुम मेरे घर नहीं आए तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा वो तो मेरे दोस्त थे तो दोस्त से पिटाई की बात सुनना मुझे थोड़ा अटपटा लगा मगर खैर सुन ली साहब तो मैं घर आया और मैंने अपने पिताजी से कहा कि पापा मुझे हमीद के घर जाना है तो उन्होंने कहा हमीद क्यों तो स्कूल में तुम्हारे साथ थे मैंने कहा नहीं मगर तब भी उसके घर जाना है तो उन्होंने पूछा मुझसे कि क्यों जाना है कुछ बर्थडे वगैरह है क्या मैंने कहा नहीं नहीं बर्थडे नहीं है हमीद ने कहा है कि अगर तुम मेरे घर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा तो और हमीद मेरा दोस्त है तो मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा और उसका झगड़ा हो इसलिए हमें उसके घर जाना है साहब खैर कभी पिताजी शायद दो चार दिन के बाद वो जानते थे हमीद का घर कहाँ है और साहब वो हमें ले गए हम लोग वहां पहुंचे बातचीत हुई उन्होंने कुछ चाय नाश्ता जो भी कराया हो पिताजी ने कहा कि हमीद बेटा दोस्त को घर बुलाने का ये तरीका कुछ ज़्यादा ही नया है तो हमीद के पिताजी जो थे वो भी थोड़ा पूछने लगे कि साहब ये क्या बात है अब जहाँ तक मुझे याद आता है कि पिताजी ने उनसे कुछ शिकायत नहीं किया मगर उनसे कहा कि देखिए बच्चों को थोड़ा सा शायद समझाने बुझाने की ज़रूरत है ऐसा कुछ उन्होंने बात कही और बात खत्म हो गई अब इसका प्रभाव मुझ पर क्या पड़ा वो मैं आपको बता दूं। मुझे ये समझ यानी कि अगर किसी के साथ में जबरदस्ती की जाती है तो चाहे वो आपका अच्छे से अच्छा दोस्त भी क्यों ना हो वो एक बैड टेस्ट छोड़ जाता है आपके मुंह में अब इस बात को एक्स्ट्रा पोलेट अगर करें तो इसमें हमने यह सोचा कि यह जबरदस्ती किसी भी किस्म की हो सकती है बातचीत की जबरदस्ती व्यवहार की जबरदस्ती या खाने की ही जिद कि भाई खा लीजिए आप अब साहब एक चीज मैंने सीखी जो बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ चल रही है अब साहब दूसरी बात आपको बताता हूं दूसरा प्रभाव मुझ पर पड़ा वो था मेरे भाई का देखिए मेरे भाई का जन्म मुझसे दो वर्ष बाद हुआ तो अब भाई तो छोटा था। तो मुझे याद है कि पहली याद जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी था जो मुझसे भी छोटा था घर में मतलब मैं उस समय तक घर का सबसे छोटा बच्चा था जब वो भाई आ गया तो ऑब्वियसली वो छोटा बच्चा हो गया और घर के वातावरण कि घर का जो माहौल था उसमें मैं बड़ा हो गया अब सब मुझसे अक्सर ये कहा जाने लगा या एक्सपेक्ट किया जाने लगा या इसको शब्दों में कहा जाने लगा कि भाई आप तो बड़े यार अब पांच साल का बच्चा कैसे अपने को बड़ा मान ले ये बड़ा अचलज वाली बात लगती है मगर नहीं साहब वहां पर हमने सीख लिया कि साहब हम तो बड़े हैं और बड़े को थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करनी ही पड़ती है तो साहब हमने ये दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि बड़े हैं तो सैक्रिफाइस यानी कि अगर आप किसी भी एरिया में किसी भी एरिया में सीनियर हैं तो उसका प्रभाव यह होगा कि आपसे सैक्रीफाइस की एक्सपेक्टेशन की जाएगी अच्छा साहब इसी सैक्रीफाइस की एक्सपेक्टेशन का एक कोरोलरी आपको बता देता हूं वो ये था कि आप बदला नहीं लेंगे यानी कि मतलब अगर छोटा आपको पीटे भी तो भाई साहब पिट जाइए उसको बलट के मारिए मत अच्छा अब यहां पर हुआ ये कि मुझे अभी भी याद है कि अक्सर ऐसा होता था कि खिलौने आते दोनों भाइयों के लिए थे मगर छोटे भाई साहब जो थे वो अपने खिलौने तोड़ने के बाद उनकी नजर मेरे खिलौनों पर रहती थी और मुझसे कहा जाता था कि अरे वो तो बच्चा है अगर उसने तोड़ दिया तो तुम्हें देने में क्या हर्ज है ये भी एक बड़ी अजीब बात थी मतलब ये लॉजिक जो था ये मुझे उस समय भी समझ नहीं आता था और शायद आज भी समझ नहीं आता है मगर जो इन्फ्लुएंस यानी जो असर पड़ा वो ये था कि भैया अगर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत हो तो कॉम्प्रोमाइज कर लो अच्छा तो अब ये दूसरी चीज जो थी ये भाई से सीखी यहाँ पर आपको एक बात और बता दू कि देखिए भाई दोस्त ये सब जो प्रभाव है ना ये तो बहुत ही हर एक हर परिवार में हर व्यक्ति हर बच्चा जो है वो इस जगह पर सीखता है अब आपको एक ऐसी घटना बताता हूँ जिसने मुझे एक ऐसा लेसन दिया जो मैं ताज जिंदगी अप्लाई करता रहता हूँ अलग अलग रूप से मैंने शायद आपको बताया होगा कि मेरा बचपन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुजरा है तो पहले मतलब जीवन की शुरुआत या जो याददाश्त वाले जीवन की शुरुआत है वो मेरठ में हुई थी और उसके बाद ट्रांसफर होते होते पिताजी हमारे पहुंच गए मंसूरपुर मंसूरपुर एक शुद्ध गांव का इलाका था वहां पर एक शुगर फैक्ट्री और डिस्टिलरी थी तो मगर जो स्कूल था मंसूरपुर में वहाँ पर ज़्यादातर छात्र जो थे वो बगल के गांवों से आते थे तो हमारे स्कूल का माहौल पूरा ग्रामीण था अब साहब हमने क्या किया था हमने तो अपनी पढ़ाई थोड़ी मेरठ के एक अंग्रेज़ी स्कूल में शुरू की थी और उसके बाद फिर हम फरुखाबाद गए वहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया और जब हम मेरठ में रहते थे तो हमारे एक पारिवारिक मित्र थे और उनकी एक बेटी हुआ करती थी हम लोग की ही उम्र की थी या शायद कुछ एक दो साल बड़ी छोटी जो भी रही हो अब साहब हम लोगों की बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी तो जब हम लोग मेरठ से चले गए तो ऑब्वियसली चिट्ठियों चिट्ठी पत्री के जरिए ही दोस्ती रह जाती है क्योंकि उस जमाने में जिस जमाने की बात मैं कर रहा हूं यानी कि 60 के दशक में कुछ ऐसे फोन वगैरह का तो सुविधा थी नहीं तो हम वापस लौट के जब मंसूरपुर आए तो मंसूरपुर मेरठ से कुल 25 मील दूर था यानी कि 40 किलोमीटर रफली तो सब ये 40 किलोमीटर की दूरी जो थी इसने उस पारिवारिक मित्रता को पुनर्जीवित कर दिया मगर ऑब्वियसली उस स्तर तक नहीं जिस स्तर पे थी पहले मगर हाँ कुछ स्तर तक जीवित कर दिया कि जब हम लोग मेरठ जाते थे हम लोग मतलब हमारा परिवार जब मेरठ जाता था तो उन लोगों के यहां मिलने के लिए चले जाते थे और उनसे हम लोग बार बार कहते थे कि साहब आप कभी आइए तो अब चूंकि माता पिता के मित्र थे और वो साहब जो थे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे तो और उनकी पत्नी जो थी वो एक अंग्रेजी स्कूल में टीचर थी पढ़ाया करती थी और उनकी बेटी जो थी वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी तो साहब वो एक बार की बात है कि वो हमारे यहां मंसूरपुर में आ गए अब साहब मंसूरपुर जैसी जगह पर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की का आना हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात थी हम उस वक्त कक्षा न, आ, कक्षा आठ के छात्र कक्षा आठ या कक्षा नौ के छात्र थे अब साहब जिस दिन वो आए उस दिन तो हम लोग स्कूल गए नहीं हम लोग से मतलब हम भाई तो हमारा गया होगा मैं उसका मुझे याद भी नहीं है कि उसका इस कहानी में क्या रोल था अब साहब क्या हुआ कि हम उस अपनी लड़की दोस्त जो थी उसको ले करके और साहब चले और भैया कहाँ चले हम उसको दिखाने चले कि देखो ये हमारी क्लास है अब आप सोचेंगे कि भैया क्या हम उसको स्कूल के अंदर ले गए ना ना ना ना स्कूल के अंदर नहीं ले गए मगर हमारी क्लास जो थी ना वो सड़क के किनारे वाले कमरे में हुआ करती थी तो हम साहब उसको ले गए और हमने खिड़की से उसे अपनी क्लास दिखाई हमारे लिए तो साहब वही एक बड़ी अच्छी जगह थी जैसे कि होता है ना जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो आप अपना ऑफिस दिखाते हैं लोगों को कि साहब देखिए ये हमारा ऑफ़िस है मुझे पता नहीं आप दिखाते हैं कि नहीं दिखाते मगर हम साहब अक्सर दिखाया करते थे लोगों को कि साहब देखिए ये हमारा ऑफ़िस है तो साहब हम उसको वो क्लास दिखाने ले गए अब भैया सोचिए मंसूरपुर जैसे गांव में वो लड़की अब देखिये मुझे आज भी याद है वो नीले रंग का फ्रिल वाला फ्रॉक पहने हुए थी अब साहब मतलब अब हम क्या कहें भाई ठीक है देखने में भी अच्छी भली थी साहब उसको वो हमने अपनी क्लास जब दिखाई इतने में हमारे मास्टर साहब जो थे वो उस खिड़की के ठीक सामने थे उन्होंने हमको खिड़की में से देख लिया उन्होंने वहीं से आवाज लगाई अबे बाहर क्या कर रहा है? अब भैया हम तो पकाए, तो पकाए। क्लास के सारे लड़के पीछे के देखने लगे। उन्होंने हमें देखा और साथ में हमारे वो लड़की थी उसको देखा यार उन लोगों की तो आंखें फटी फटी रह गई कि भाई साहब ये महाराज जो इतने लद्दड़ नजर आते हैं ये ऐसी परी नुमा लड़की को लेके कर कहाँ घूम रहे बस भैया हमारी तो इज्जत बढ़ गई हम यही कह सकते हैं। बाद में मतलब ये इज्जत वाली बात तो बाद में आई मगर साहब हम उसके बाद उसको ले जल्दी से हट गए वहाँ फिर साहब हमने उसको हमें याद है कि हमने वो डंडी वाली क्या बोलते हैं उसको कुल्फी वो भी खिलाई थी उसके बाद उसको ले गए साहब एक हमारे दोस्त थे उनकी हलवाई की दुकान थी वही बाजार में आप समझ सकते हैं साहब शुगर कुमार जी, हम उनके यहां ले गए। अब के जानते थे अरे भैया पिताजी और चाचा वगैरह जो उनके दुकान पर बैठते थे वो भी हमें देखकर बहुत चक्के हो गए खैर साहब हम वापस आ गए अब आपको इसका पड़ने वाला प्रभाव बता देते इसका पढ़ने वाला प्रभाव यह था कि हम जब अगले दिन स्कूल गए तो हमारी इज्जत में सौ गुना इजाफा हो चुका था ऑलरेडी हो गया था इज्जत मतलब वो रेस्पेक्ट वाली इज्जत नहीं इज्जत मतलब कि इनके बड़े कनेक्शन है यह इज्जत हमारी बढ़ गई तो हमारे क्लास में जो दो चार लड़कियां थीं हमें याद है वो भी हमसे बात करने लगी उसके पहले हमसे बात नहीं करती थी बात करने लगी तो साहब आप जानते हैं इससे हमें क्या सबक मिला हमें यह सबक मिला कि भाई साहब अगर आपको अपनी इज्जत बढ़वानी है तो भले ही झूठ मूठी ही सही मगर किसी बड़े या बढ़िया व्यक्ति को लेकर के अपने दोस्तों या परिचितों के बीच में दिखा दीजिए और जब जब जरूरत पड़े तो इसको रिवाइव करते रहे यानी कि ये जैसे कि आजकल वो क्या बोलते हैं डीपी नोट होता था ना उधार लेने वाला डीपी नोट बैंक के भाषा में उसको रिवाइव करना पड़ता है तीन साल के बाद तो साहब ये जो आपने जो प्रभाव डाला है ये प्रभाव को समय समय पर रिवाइव करना पड़ेगा ये जरूरत नहीं साल के बाद हो सकता है छः महीने के बाद ही आपको फिर करना पड़े तो मतलब ये कि हमने ये सीख लिया कि अगर आपको अपनी इज्जत बनाए रखनी है अपने मिलने जुलने वाले या लोगों के बीच में तो भाई साहब कभी ना कभी आपको किसी ऐसे शानदार व्यक्तित्व के साथ आना पड़ेगा अब यहां पर अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं अपने आप में बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति हूं क्योंकि मुझे सेल्फ एस्टीम के लिए दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है और मैं इसमें आपको सच बताऊं इसमें कोई बुराई नहीं मानता मुद्दा यह है कि भैया सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए अब यह सेल्फ एस्टीम कहा से आती है कैसे आती है ये तो बिहेवियरल साइंटिस्ट बताएंगे ये उनके ऊपर है हमारा मुद्दा तो यह है कि साहब हमारी सेल्फ एस्टीम बनी रहे अब उस उसको बनाए रखने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते ये हमारे ऊपर है तो साहब ये हमने एक और सबक सीख लिया अपने दोस्त के मदद से तो ये भी हमारे ऊपर बचपन का पढ़ा हुआ प्रभाव था अच्छा साहब हम आपको शायद बता चुके हैं कि हम साहब मंसूरपुर से पिताजी का ट्रांसफर हुआ और साहब बनारस आ गए अब जब हम बनारस में आए तो यहाँ पर हम क्वींस कॉलेज में आकर के पढ़ने लगे अब साहब हम पहले दिन क्वींस कॉलेज के क्लास कक्षा दस के क्लास टेन सी में पहुँच गए जब हम वहां पहुंचे तो आपको हम बताए कि बनारस शहर में उस स्कूल में हम और एक हमारे मित्र हैं विजय कुमार जी हम दोनों उस कक्षा के सबसे छोटे छात्र थे तो हमें यह भी समझ आया कि आपको कभी कभी ये छोटा होना जो था ना ये बड़ा मतलब कभी कभी क्लास के अंदर ये आपका बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है आपकी उम्र कम हो और आप नौकरी में बड़े ऊंचे पद पे पहुंच जाएं तो यह आपके लिए एडवांटेज होगा जो पता चलेगा आपको बाद में मगर क्लास में अगर आप छोटे हैं छोटे मतलब कद में छोटे यार अगर आप कद में छोटे हैं तो भाई साहब ये एक बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है क्योंकि जो लड़के लंबे चौड़े होंगे वो आपको बाकायदा बुली कर सकते हैं और मुझे लगता है बुली का जो मतलब जो पहला क्राइटेरिया है वो शायद साइज ही है मानसिक स्थिति तो बात की बात है साइज बहु, साइज बहुत अगर जो किसी का बड़ा है और सामने वाला छोटा है तो अपने आप ही उसके मन में बुली करने की तमन्ना जाग जाती है मुझे ऐसा लगता है मेरे को कभी मौका नहीं मिला इसलिए मैं बता नहीं सकता हूं मगर यह बात बिल्कुल सच्ची है अब साहब हम जब वहां पहुंचे तो भैया हुआ ये कि अब क्लास में आप सबसे छोटे हैं तो साहब देखिए ये डिसएडवांटेज था हमारा मगर इस डिसएडवांटेज का फायदा क्या है इस डिसएडवांटेज का फायदा हमको ये मिला कि हमें क्लास में सबसे आगे की बेंच पर बैठने का मौका मिला अब आगे की बेंच पर जब आप बैठते हैं तो दो फायदे होते हैं पहली बात तो यह कि टीचर आपके सामने होता है तो आपका ध्यान भटकने का चांस कम हो जाता है यानी कि अब आप कोई बदमाशी करने की आपकी तमन्ना नहीं रह जाती क्योंकि भैया टीचर सामने उसका हाथ कभी भी लपक के आपके मुंह पे पड़ सकता है जो कि हमारे जमाने में पड़ा करता था तो साहब एक तो यह है और दूसरी बात क्या है कि आप यदि टीचर ने कभी कहा कि ब्लैक बोर्ड पोछ दो तो आपको मौका मिलता था लपक के जाइए ब्लैक बोर्ड पोष दीजिए तो मतलब आप टीचर के प्रिय छात्र भी हो जाते थे या टीचर बोलता था कॉपी दे आओ तो किसी कमरे में कॉपी देने चले जाते थे किसी कभी ऑफिस भेज देता था तो ऑफिस चले जाते थे वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें भैया ये सब बातें जो थी हमको तब समझ में आई जबकि टीचर हमको नाम से याद रखने लगे तो हमें लगा कि यार ये जो हमारा डिसएडवांटेज था ये एक्चुअली एडवांटेज में बदल गया तो साहब इसके लिए हमने ये जो इंफ्लुएंस हमारे ऊपर हुआ वो ये हुआ कि डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल लेना आपकी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है यानी कि आप अगर खुद अपने मन में सोच लीजिए कि भैया ये जो मेरे अंदर जो कमी या शॉर्टकमिंग है ये शॉर्टकमिंग का मैं फायदा कैसे उठा सकता हूं बस अब काम चल जाता है और मैंने आपको मैं ये बता सकता हूं कि मैंने इसका लाभ कई बार उठाया आपको शायद मैंने पहले भी बताया होगा मगर चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ अब ये अब आखिरी कहानी है इसके बाद तो फिर अगले एपिसोड में बात करूंगा वो ये है कि मैं बैंक के केंद्रीय कार्यालय में पहुंचा साहब ट्रांसफर होकर के और गया कहाँ से था एक ट्रेनिंग सेंटर से उठा के मुझे केंद्रीय कार्यालय भेज दिया गया मैं उसके पहले बैंक के यानी कि किसी हेड ऑफिस तक में नहीं गया था तो मेरे लिए उस वक्त जब मैं एक अदनाशाह स्केल वन अधिकारी था तब से अब तक मेरे लिए सबसे उच्च अधिकारी स्केल पांच का एजीएम हुआ करता था क्योंकि मैंने सामान्यतया उसी से बातचीत की थी अब साहब नहीं डीजीएम भी देखे थे मगर उससे ज्यादा मेरे लिए एजीएम महोदय जो थे वो रीजनल मैनेजर हुआ करते थे और साहब वो बड़े अधिकारी हम भैया जब केंद्रीय कार्यालय पहुंचे तो वहाँ पर हमारे जो प्रथम अधिकारी थे वो डी जी जी थे यानी कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी और रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ ही वहाँ पर सी साहब एक बैठक करते थे और वो बड़े खतरनाक सी जी जी थे मतलब बड़ा मतलब डांटने फटकारने वाले सी जी जी थे तो साहब जब हम वहाँ पहुँचे तो आपको बताऊँ कि अपने दिल में हम बड़ा जिसे कहते हैं डरे हुए और हम अपना ये डर जो था शब्दों में व्यक्त भी कर देते थे हम डीजीएम साहब को भी अपने बता दिए कि साहब देखिए हम तो आप तो बड़े आदमी हम तो साहब बड़े मतलब अदना से अफसर हैं उस समय तक हम शायद स्केल चार के अफसर हुआ करते थे तो डीजीएम साहब हमको जानते थे प्रोबेशन के ज़माने से तो वो हमको आश्वासन वगैरह देते रहे बोले देखो हम तो कोई बात नहीं बस सी के साथ में तमीज से पेश आना अब साहब हम आपको बताएं कि हम गए सीजीएम के पास एक बार जब हम गए तो हमें कोई डर नहीं लगा हमें लगा यार कि अगर इनको बात समझाई जाएगी तो ये बात समझ जाएंगे आदमी ही तो हैं बिना बिना मतलब के हमें काहे डांटेंगे भाई तो हम उनको हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं हम डीजीएम साहब को आके बोले कि साहब वो तो बात तो समझ रहे डीजीएम बोले बदतमीजी मत कर बात कुछ नहीं समझ रहे बड़े खतरनाक आदमी हैं और उनके साथ में कोई बहस नहीं करना है हम भाई साहब आपको बताएं हमने क्या शुरू किया कि जब हम हम सीजीएम साहब के पास जाते थे तो हम डरे होने का नाटक करते थे ड्रामा पूरा करते थे कि अब हम बड़ा डरे हुए हम डरते वरते थे नहीं कारण कि हमें समझ हमें पता था कि ये क्या कर लेंगे हमारा अब साहब धीरे धीरे करके आपको बताए अब जिसे कहते हैं ना ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड डीजीएम साहब जो थे उनके कहने के बावजूद हम साहब अक्सर अपने सीजीएम महोदय से बहस भी कर लेते थे और बहस करके बच के आ भी जाते थे और अब आपको बता सकते हैं जितने साल हमने वहां काम किया हमें साहब नंबर तो पूरे के पूरे मिले और उस विभाग में हमको प्रमोशन भी मिला और हमें विदेश पोस्टिंग भी मिली तो मतलब सीजीएम साहब से बहस करने का हमें कोई नुकसान नहीं हुआ हां यह हम कह सकते हैं कि हमारे नाटक करने का शायद फायदा हुआ तो अब यहां पर बात आती है इन्फ्लुएंस की यहां पर हम आपको यह बता दें कि इन्फ्लुएंस के साथ में अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो उस इन्फ्लुएंस को अपने फेवर में कन्वर्ट कर लेना यह हमारे हाथ में होता है अब बातें बहुत हो गई और मैं मुझे लगता है कि मैं शायद अपनी समय सीमा भी पार कर रहा हूं तो आज यहीं रुकता हूं अगले हफ्ते फिर आपसे बात करूंगा और चाहे तो इसी विषय पर और अगर आपको पसंद आई हो नहीं तो अगले किसी विषय पर तो आज के लिए बस इतना ही और आपने समय दिया अपना इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं और फिर मिलेंगे नमस्कार होना संग